आइए सुने कार्यक्रम हवा महल श्रोताओ हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं झलकी शुभचिंतक। लेखक हैं भद्र निर्देशक अजीमुद्दीन लगता है घर में पत्नी सोने नहीं देती इसीलिए दफ्तर में आकर नींद पूरी करते हैं अरे कुमार बाबू <स्थाँगा> कुमार बाबू <स्थाँगा> अरे साहब बुला रहे हैं अच्छा अच्छा आ रहा हुआ चलिए हाँ अ, हाँ चल रहा हूँ यार मैं आई कम सर हाँ हाँ आइए आइए बैठिए वरना खड़े खड़े गिर जाएंगे सर थैंक यू सर आपने बुलाया सर बुलाया तो था लेकिन मैंने आपको 11 बजे बुलाया था और आप अब आ रहे ग्यारह बजे सर जी और अब जरा घड़ी देखिए साढ़े बारह बज रहे हैं थोड़ी देर में लंच हो जाएगा सॉरी सर वेरी वेरी सॉरी क्या कर रहे थे आप क्या आपको सूचना नहीं मिली uh, या आप नहीं नहीं, नो नो सर नो सर वॉट नो सर uh, यस सर यस सर अरे क्या नो सर यस सर लगा रखी है आपने क्या रूपा ने आपको मेरा मैसेज नहीं दिया था अरे सर मैसेज तो मिल गया था बस मैं जरा सो रहा था यही ना ओहो नो सर नो सर ये सर सर बात क्या है सर जरा मेरी आंख लग गई थी मैसेज तो मुझे 11 बजे ही मिल गया था सर 11 बजे मिल गया था तो फिर आप आए क्यों नहीं अरे सर मैं आ ही नहीं पाया देखिए कुमार बाबू ये दफ्तर है कोई भैंसों का बाड़ा नहीं है जो अपनी मर्जी से सोते जागते रहोगे हेड ऑफिस से इंस्पेक्शन टीम आने वाली है और आप सो रहे हैं पहले भी कितनी बार समझा चुका हूं ऑफिस सोने के लिए नहीं होता हैं? फिर सो सॉरी सर आपको काम करना है तो ठीक ढंग से कीजिए वरना नो नो सॉरी सर आई एम वेरी वेरी सॉरी सर यस नो और सॉरी बहुत हो चुका कुमार बाबू मुझे पूरी फाइलें कल तक तैयार चाहिए वरना आप दूसरी जगह काम ढूंढ लें मैं आपको सस्पेंड करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा लेकिन लेकिन लेकिन सर सर अगर मेरी नौकरी चली गई तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे हाँ सर परेशानी हमको नहीं आपको होगी कुमार बाबू आप अपनी फिक्र कीजिए शेखर बाबू छुट्टी पर जा रहे हैं आपको ध्यान से सारा काम करना होगा ओके सर ओके सर सर अब मैं जाऊँ सर हाँ जाइए और जल्दी काम पूरा कीजिए का ढेर लगा हुआ है है सस्पेंड करना ही पड़ेगा अरे ऐसी खेल है क्या हर किसी को सस्पेंड कर दिया अरे यहां इस दफ्तर में दो चार घंटे सो क्या लेता हूं पता नहीं साहब का क्या जाता है अरे तुम्हारे घर की खेती है क्या जो हर किसी को सस्पेंड कर दोगे अरे आदेश में लिखा है दफ्तर आना और दफ्तर से जाना समय पर काम करना कहाँ लिखा है <laughs> और फिर तुम्हारी नौकरी अरे करना ही कौन चाहता है नौकरी इससे तो अच्छा है कोई धंधा कर लेंगे हाँ ऐश करेंगे ऐश और बेफिक्री से सोएंगे यार या ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़े होते समझ में ही आता क्या चक्कर है वैसे साफ इस क्या बड़बड़ा रहे हैं कुमार बाबू क्या कहा साहब ने आपसे वो फो फिर बोली साहब की बच्ची जाने क्या मजा आता है इसको इधर की उधर उधर की इधर लगाने में क्या आ, क्या बोल रहे आप ओ, आप बोल क्या रहे हैं अं, कुमार बाबू कुमार बाबू लो ये तो फिर से हो गए ओ, अरे कुछ नहीं कहा भाई वो तो साहब दरअसल कह रहे थे कि हेड ऑफिस से इंस्पेक्शन टीम आने वाली है अच्छा। <laughs> बस उसी के बारे में बात हो रही थी से <laughs> इंस्पेक्शन टीम आने वाली है अरे फिर तो बहुत ही सिंसियर होकर काम करना पड़ेगा आपको आ, मिस्टर कुमार हा अब आप ऑफिस में सोना ये खर्राटे <laughs> बंद करो बंद करो सोना हाँ और देखिए सारी फाइलें जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए वरना पिछली बार की तरह इस बार भी आपको नोटिस मिल जाएगा नोटिस हाँ हाँ हाँ हाँ। वो तो तुम लोग चाहते यही हो कि मुझे हर बार नोटिस मिलती रहे मेरी नौकरी छूट जाए मैं सस्पेंड हो जाऊ देखो देखो लेकिन अभी तो आप यही कह रहे थे कि नौकरी छूटती हो तो छूट जाए कोई धंधा कर लेंगे कर लेना धंधा नहीं नहीं मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही एं? अरे तुमने बिल्कुल गलत सुना है देखिए कुमार बाबू अरे हम आपके शुभचिंतक हैं शुभचिंतक शुभ चिंतक समझे अरे रूपा जी वैल्यू बोलते ना उसका हाँ? अरे देखिए हम नहीं चाहते कि आपका कोई नुकसान वुकसान हो अरे हम तो आपके हाँ? फायदे की बातें सोचते हैं भाई हाँ क्या फायदे का सोचते हो यार अरे ये रूपा है ना हाँ? हर बार हर बात इधर से उधर उधर से इधर लगाती है अरे इसको इसके सिवा कोई काम ही नहीं है कुमार बाबू इसमें भी आप ही का फायदा होगा अरे मैं कहता हूँ फिर वही फायदा, फायदा यकीन नहीं आए तो कभी देख लेना हाँ देख लेंगे अरे यार, कुमार बाबू आप तो बस हमेशा लो। अरेस्ट शुरू हो गया इनका ये <laughs> काम देखो भाई अच्छा भैया आप मुझे अपना काम करने देंगे या नहीं प्लीज मुझे काम करने मेरी तो तो देखो वैसे ही मेरी तो छुट्टी मंजूर हो गई है, है? और पंद्रह दिन के बाद ही अब आपके हमारी मुलाकात होगी अरे लेकिन ये अचानक कहा जाने लगे अरे ये देखो ये देखो मेरा आइये टिकट मॉरिशिस जा रहा हूँ समझे कविता सुनाने बधाई हो बधाई हो जल्दी जाओ जल्दी जाओ भैया May I come in, हाँ हाँ कमिन बैठो सर कुमार बाबू बता रहे थे से टीम आने वाली है? हाँ भाई सुना तो है कभी भी आ सकते है वो लोग और वो प्रोजेक्ट के पेपर कम्पलीट कर लिए तुमने यस सर वह तो सवेरे ही कम्प्लीट कर लिए थे गुड हम्म अच्छा अब इस सर्वे रिपोर्ट को कम्प्यूटर में डालकर इसके प्रिंट निकाल लो ओके सर और कुछ सर हम्म हाँ आ, कुमार बाबू सो तो नहीं रहे नो सर अभी तो काम ही कर रहे थे फिर ये खर्राटो की आवाज कैसी है तुम भी उन्हीं की तरफदारी करती हो रूफा ये सब ज्यादा दिन नहीं चल सकता यस सर नो सर और क्या कह रहे थे कुमार बाबू जी सर जी कुछ नहीं हम्म जो कुछ भी वो कह रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया है अगर वो नौकरी नहीं करना चाहते तो ठीक है खुशी से छोड़कर जा सकते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता ये लास्ट वार्निंग है तुम बता देना उन्हें ये भाई <laughs> भी रूद है हाँ। आधा काम तो हो गया हाँ। बस अब आधा भी हो ही जाएगा और बचा ही क्या है आ, आ, वो भी हो जाए तो ये कुमार का जो है ना ये कुमार का बच्चा सस्पेंड होने से बच जाएगा वरना जिंदगी भर भर रोता रहेगा अभी तो सोई रहा है, रहा है है खर्राटे अब हम इससे ज्यादा और करें भी क्या आगे उसकी किस्मत है साहब तो चले गए चलिए शेखर बाबू अब हम लोग भी चलते हैं चुप चले क्या कही कुंभकरण जाग नहीं जाए अब धीरे धीरे निकल ले चलो सोने दो भगवान अरे अरे इतना अंधेरा क्यों है ओ, ओ, अरे टाइम क्या हो गया घड़ी बहन अरे अरे बापरे साढ़े सात बज गए और मैं अभी तक यहाँ ऑफिस में अरे और लोग कहा चले गए अरे रोशनलाल और रोशनलाल लाल कोई भी नहीं है अरे कमाल है अरे कमाल है मुझे किसी ने उठाया भी नहीं चलो अपने राम भी घर चलते हैं भाई है कुछ ज्यादा ही देर हो गई आज अरे रोशनलाल अरे भैया रोशन लाल ओ फो ये क्या मुसीबत है इसका मतलब है कि सचमुच मुझे छोड़कर चले गए सब हैं अरे दरवाजा भी नहीं खुल रहा है इसका मतलब है कि अब मैं दफ्तर में बंद रहूं है ओ फोफ हे भगवान अरे कैसी आवाज अरे अरे अरे भैया अरे भैया ये आवाज़ है भगवान भगवान तुम कौन हो किसकी आवाज है कहां से आवाज आ रही है hmm. अरे कौन हो भैया आप तो कुछ नहीं कर सकता भगवान भगवान अरे हाय मैं तो बड़े कब्रिस्तान में सो रहा था कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। वहां पर मुझे बड़ी गर्मी लगी कब्र में गर्मी कब्र में गर्मी थी सोचा तुम्हारे दफ्तर के पंखे में हवा खा लो अरे, अरे, अरे, अरे, क्या किया तुमने? यहाँ चलाया मुझे माफ कर दो इस दफ्तर से आ, चले जाओ इस दफ्तर, दफ्तर से चले जाओ मुझे माफ कर दो आप, किया। आ, आ, आ, आप तो अपना काम निपटाना काम करूंगा काम काम करूंगा महाराज काम करूंगा <laughs> ये भगवान, भगवान, भगवान, तेरा धन्यवाद। की आ गई? भैया, चलो अब फंस गए हैं, हैं। तो थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा काम ही निपटा देते आज ये, आज ये सारी फाइलें निपटा के ही दम लूंगा हाँ ठीक है तेरा चौदाह और सुबह जब साहब आएंगे हाँ तो सीना फुला उनके सामने जाकर कहूंगा हाँ देखता हूं अब मुझे कौन सस्पेंड करता है हा <laughs> अरे काम तो हो गया दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे मोर जीवन में नया रंग लाय <laughs> अरे लो भैया कुमार बाबू कुमार बाबू अरे जागी है कुमार बाबू जागिए सुबह अरे ओह अरे तुम रूपा तुम यहाँ कैसे गुड मॉर्निंग कुमार बाबू सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कुमार बाबू oh. कहीं रात कैसे गुजरी हाँ रात कैसी गुजरी <laughs> अरे सर सर ये सब इनकी ही इनकी ही हरकतें हैं सर ये आ. कुमार बाबू ये आपका सस्पेंशन लेटर क्या लीजिये? क्या कहा सर मेरा सस्पेंशन लेटर अरे लेकिन सर सर ये सारी फाइलें तो मैंने ही कंप्लीट की हैं सर वॉट यस सर लेकिन आप तो सो रहे थे अरे सर मैं काम कम्प्लीट करके ही सोया था सर सर आज से मैं तोबा करता हूं कि दफ्तर में बिल्कुल नहीं सोऊंगा सर सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर माफ कर दीजिए सर तुम नहीं सुधरोगे कुमार बाबू शुभ चिंतक हवा महल में अभी आप भद्रवासी की लिखी ये झलकी सुन रहे थे निर्देशक थे अजीमुद्दीन आकाशवाणी भोपाल की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है